अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो फिर आप चाहो तो ये पोर्सलिन मुझे दे दो दोफे तो में विक्रांत ने नैना के डैड से मजाक करते हुए कहा मुझे ये मिल जाए तो मैं इसे बेचकर थोड़ा बहुत अमीर हो जाऊंगा विक्रांत <laughs> ठाकर लगाकर हंस पड़ा उसकी हंसी से ये पूरा हॉल गूंज उठा तभी एक अधेड़ उम्र की औरत ने बीच में बोलते हुए कहा बेटा इतनी जल्दी में क्यूँ हो ये सब तो तुम्हारी होने वाली वाइफ के डैड का ही तो है शादी के बाद सब तुम्हारा ही तो होगा आज नहीं तो कल ये सब तुम्हारा है उनकी ये बातें सुनकर पूरे हॉल में हंसी की गूंज सुनाई देने लगी चारों तरफ लोग जोर जोर से हंसने लगे जबकि नैना के डैड मिस्टर ग्रेवाल साहब शर्म के मारे अपना सर नीचे करके खड़े हो गए तभी एक दूसरे बेहद अमीर से दिखने वाले अधेड़ उम्र के शख्स ने अपने गोल्डन चश्मे को ठीक करते हुए कहा विक्रांत जी वाका में बहुत इंटेलिजेंट है अच्छा क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते है दरअसल कुछ दिन पहले मेरा एक ब्रेसलेट खो गया उसका प्राइस तो मेरे फरारी के प्राइस का आधा है प्लीज क्या आप उसे ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकते हैं किसी ने मेरा ब्रेसलेट चुरा लिया है आई थिंक ओहो अब तो विक्रांत ने अपना सिर पकड़ लिया उसके पास सिर्फ दो अदृश्य एनालाइजर थे और अब तक वो उन दोनों का इस्तेमाल कर चुका है अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब कैसे वो इन लोगों के सवालों का जवाब देगा विक्रांत तो उस शख्स को मना ही करने वाला था तभी वहाँ पर एक हाउसकीपिंग का बंदा भागता हुआ आया। उसने चिल्लाते हुए कहा लेडीज एंड जेंटलमैन स्काई वुल्फ और अविनाश के बीच का मैच स्टार्ट होने को है जल्दी चलिए आप लोग ओ बहुत अच्छा मिस्टर ग्रेवाल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा आइए आइये सब लोग चलिए फाइटिंग हॉल में चलते है नैना ने, ने, ने तुरंत ही हाउस वाले की तरफ देखते हुए सवाल किया ये वही अविनाशी है ना मुंबई वाला हाउस वाले ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अविनाश पहले फाइटिंग करता था लेकिन अब उसने अपना प्रोफेशन चेंज कर दिया है शायद पहली बार यूएफसी में लड़ने के लिए आया है सच में ये वही है हे भगवान नैना ने हल्की सांस खींचते हुए हैरत भरे लफ्जों में सवाल किया अच्छा तो उसके अपोजिट कौन स्काई है स्काईवल्फ है बहुत डेंजरस फाइटर है हाउस वाले ने जवाब दिया ये दोनों बहुत टक्कर के हैं, कुछ भी कहना मुश्किल है और आज पहली बार एक दूसरे से भिड़ने जा रहे हैं, देखते हैं कौन जीतता है नैना ने फिर विक्रांत का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कानों में बुदबुदाया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो कमीना अविनाश भी यहाँ फाइट करने के लिए आया है हाँ वो चुतिया यहाँ आया है विक्रांत ने भी कंफ्यूज होते हुए कहा अगर वो साल खुद को फाइटर बोलता है तब तो मैं खुद को यू का चैम्पियन बोल सकता हूँ है ना नहीं यू बहुत टफ है तुम यहाँ किसी से लड़ने की कोशिश भी मत करना मैं पहले ही बता रही हूँ फिर नैना ने सवाल किया वैसे मुझे आज तक ये क्यों नहीं पता था कि तुम्हें आर्ट्स में इंटरेस्ट है और तुम्हें इकोनॉमी और फाइनेंस के बारे में भी अच्छी नॉलेज है तुमने ये सब कब पढ़ा मेरे जाने के बाद अरे नहीं नहीं बस इतफाक ही था कि उन लोगों ने जो जो सवाल किया मुझे उसके बारे में पहले से ही पता था वो कहीं से किसी को इन सब के बारे में बात करते हुए सुना था से मुझे पता चला, फिर मेरे किस्मत अच्छी थी कि यहाँ भी उसी टॉपिक पर बात शुरू होगी <laughs> विक्रांत ने बड़ी सफाई से झूठ बोलते हुए कहा, "तुम झूठ मत बोलो मुझसे। मुझे, मुझे बेवकूफ़ समझते हो क्या ने विक्रांत को आंखें दिखाते हुए कहा तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है अभी थोड़ी देर पहले मैं डेड का फेस देख रही थी उसका एक्सप्रेशन देख ही मुझे पता चल गया की तुम दोनों के बीच जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है तुम दोनों कुछ छुपा रहे हो मुझसे है ना मेरे डैड वैसे तो हर मामले में बहुत अच्छे हैं लेकिन वो लोगों के सामने खुद की बेजती होती नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर उनके साथ यही हुआ है तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है नैना की ये बात सुनने के बाद विक्रांत बिल्कुल सन्न खड़ा रहा उसके पास कोई जवाब नहीं था वो चुप आगे बढ़ता जा रहा था जल्दी ही ये दोनों लाइब्रेरी के बगल वाले एरिया में पहुंच गए यहाँ से नीचे वाला फाइटिंग हॉल साफ तौर पर देखा जा सकता था एक तरह से ये जगह फाइट देखने के लिए बालकनी की सीट जैसी थी यहां से पूरा हॉल साफ तौर पर दिखाई दे रहा था और नीचे खड़े सभी लोग फाइट शुरू होने के जोश में काफी शोर मचा रहे थे अविनाश ने काले रंग की यूनिफॉर्म पहन रखी थी जबकि उसके अपोनेंट ने लाल रंग का यूनिफॉर्म पहन रखा था ये दोनों आपस में भिड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रहे थे <laughs> शो बस शुरू होने वाला है नैना के डैड ने हंसते हुए कहा भले ही सन सनग्रोव आज का बेस्ट फाइटर है लेकिन हम अपने देश इंडियन प्लेयर्स को भला कैसे भूल सकते हैं तो लेडीज एंड जेंटलमैन क्या आप लोग अपने देश के छोरे का कमाल देखने के लिए रेडी हैं? इसी बीच एक नई एज का वेटर अपने हाथ में लैपटॉप लेकर सभी को दिखाने लगा अब जाकर समझ में आया की यहाँ पर भीड़ में मौजूद लोग अपने अपने प्लेयर्स पर दाव भी लगा रहे थे नैना के डेड ने फिर अपना सिर खुजाते हुए कहा आइए सब लोग आइए थोड़ा थोड़ा दाव लगाइए तभी तो मजा आएगा ऐसे मजा नहीं आएगा प्लीज आइए सब लोग वहां पर मौजूद गोल्डन चश्मे वाले अधेर ने मुस्कुराते हुए कहा लग रहा है आपने न्यूजीलैंड में कुछ सीखा नहीं गिरेवाल साहब ओके ओके चलिए मैं लगा रहा हूँ मैं तो भाई हिंदुस्तानी हूँ हिंदुस्तानी पर ही लगाऊंगा मैं लगा रहा हूँ अविनाश पे दो लाख रूपए उनके ऐसा कहते ही वेटर ने लैपटॉप में देखते हुए उनकी दो लाख की एंट्री कर दी मैं तो विदेशी के साथ जाऊंगा मुझे तो ज्यादा पावरफुल लग रहा है वहां मौजूद अधेड़ महिला ने कहा मैं मैं तो स्काई बुल्फ के ऊपर लगाऊंगी मेरा भी दो लाख लगा दो लेकिन स्काई बुल्फ पे ओहो इतना कम क्यों लगा रहे हो आप लोग एक यंग एज के शख्स ने उन दोनों को टोकते हुए कहा थोड़ा जिगर दिखाइये मेरा लगाओ दस लाख और भी मैं अविनाश पे लगा रहा हूँ तभी उसके बगल में खड़े एक और ने कहा ये लोग शायद इन दोनों के बारे में जानते ही नहीं है मैं तो एक भी नहीं लगाऊंगा इन दोनों पे मैं तो अपना दाव पे लगाऊंगा एक के बाद एक यहाँ पर मौजूद लगभग सभी लोगों ने किसी न किसी के ऊपर दाव जरूर लगाया तो, किसी ने दो लाख तो किसी ने पाँच लाख किसी किसी ने तो सीधा दस दस लाख रुपए तक का दाव इस फाइट पर खेल डाला वो वेटर एक एक करके सभी का दाव अपने लैपटॉप में एंटर करता जा रहा था अंत में वो विक्रांत के पास पहुँचा विक्रांत सर आप बताइये किस पे लगाएंगे